पतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 8 संगति विपर्यय वृत्ति का वर्णन करते हैं विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम अन्वयाथ विपर्य मिथ्या ज्ञान है जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है व्याख्या सूत्र में विपर्यय लक्ष्य है मिथ्या ज्ञान लक्षण है और अतद्रुप प्रतिष्ठम हेतु है अतद्रुप प्रतिष्ठम विकल्प में भी हेतु कारण है इसलिए विकल्प वृत्ति में अतिव्याप्ति दोष के निवारणार्थ अर्थात विकल्प से विपर्यय में भिन्नता दिखलाने के लिए विपर्यय वृत्ति के लक्षण में मिथ्या ज्ञानम पर दिया गया है विषय के समान आकार से परिणत चित्त वृत्ति को प्रमाण और विषय से विलक्षण आकार से परिणत चित्तवृत्ति को विपर्य समझना चाहिए मिथ्या ज्ञान अर्थात जैसा अर्थ न हो वैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपर्य कहलाता है जैसे सीप में चांदी का ज्ञान रज्जु रश्मि में सर्प का अथवा एक चंद्र में द्विचंद्र का ज्ञान क्योंकि वह उसके रूप में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होता अर्थात उसके असली रूप को प्रकाशित नहीं करता जो ज्ञान वस्तु के यथार्थ रूप से कभी भी न हटकर वस्तु के यथार्थ रूप को ही प्रकाशित करता है वह तद्रुप प्रतिष्ठित वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित स्थित होने के कारण सत्य ज्ञान यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमाण कहलाता है जहाँ वस्तु अन्य हो और चित्त वृत्ति अन्य प्रकार की हो वहाँ चित्त की वृत्ति उस वस्तु के यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती है इसलिए वह अतद्रुप प्रतिष्ठित होने के कारण विपर्य ज्ञान कहलाता है भाव यह है कि जिस प्रकार पिघली धातु किसी साँचे में ढाल देने से वैसे ही आकार की हो जाती है और वैसे ही आकार को धारण कर लेती है तैसे ही चित्त भी बाह्य वस्तु से संबद्ध हुआ संयुक्त वस्तु के समान आकार से परिणत हो तदाकार हो जाता है यह चित्त का विषयाकार परिणाम ही प्रमाण ज्ञान या प्रमाण वृत्ति कहलाता है यदि ढाली हुई धातु की वस्तु किसी दोष के कारण साचे के आकार से विलक्षण अथवा विपरीत हो जाए तो वह वस्तु का आकार दोष विशिष्ट होने से स्वरूप में अप्रतिष्ठित हुआ दूषित कहलाता है इसी प्रकार यदि वस्तु के आकार से चित्र की वृत्ति किसी दोष के कारण विलक्षण अथवा विपरीत अथवा भिन्न प्रकार की हो जाए तो वह वृत्ति का आकार भी वस्तु के समानाकार न होने से स्वरूप में प्रतिष्ठित न होने के कारण दूषित मिथ्या या भ्रांत ज्ञान कहा जाता है जैसा कि शीप में चांदी का ज्ञान रस्सी में सर्प का ज्ञान अथवा एक चंद्र में द्विचंद्र का ज्ञान किसी वस्तु से विलक्षण अथवा विपरीत चित्त के आकार को ही विपर्य ज्ञान कहते हैं अर्थात विषय के समानाकार से परिणत चित्तवृत्ति को प्रमाण और विषय से विलक्षण विपरीत अथवा भिन्न आकार से परिणत चित्तवृत्ति को विपर्य कहते हैं अथवा जो ज्ञान निज रूप में प्रतिष्ठित नहीं है वह अतद्रुप प्रतिष्ठित कहा जाता है अर्थात शिप में जो शिप का ज्ञान रज्जु में जो रज्जु का ज्ञान और चंद्र में जो एक चंद्र ज्ञान है वह निज रूप में प्रतिष्ठित होने से प्रमाण ज्ञान है और जो सीप में चांदी का ज्ञान रज्जु में सर्प का ज्ञान या एक चंद्र में द्विचंद्र का ज्ञान है वह उत्तर अगले काल में होने वाले यथार्थ ज्ञान से बाधित होने के कारण निज रूप में अप्रतिष्ठित है क्योंकि उत्तरकालिक आगे होने वाला ज्ञान स्वरूप से प्रत्युत कर उसकी प्रतिष्ठा को भंग करने वाला है इसलिए रज्जु विषयक रज्जु ज्ञान किसी ज्ञान से बाधित न होने से स्वरूप प्रतिष्ठित होने के कारण प्रमाण है और रज्ज सर्प ज्ञान उत्तरकालिक यथार्थ ज्ञान से बाधित होने से स्वरूप में अप्रतिष्ठित होने के कारण विपर्य ज्ञान है